महाभारत द्रोण पर्व सप्ताधिक सततमो द्रोणपर्व कौरव सेना के क्षेमधूर्ति वीरधन्वा निर्मित्र तथा व्याघ्रदत्त का वध और दुर्मुख एवं विकर्ण की पराजय संजय उवाच बृहक्षत्र कैकेय के दृढ़विक्रम छेम धुर महाराज अभिव्या संजय कहते हैं महाराज पराक्रमी तदंतर सुदृढ़ को आते देख ने अनेक बाणों द्वारा उनकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई पहुँचाई राजा छत्रा नत परवड़ आज त्वरित राजन ने राजन तब राजा ने भी झुकी हुई ई नब्बे द्रोणाचार्य के सैन्य व्यूह का विघटन करने की इच्छा से धुरती को घायल कर दिया खेम धुरति संक्रुद्ध के, के महात्म धनुष्चे न, न पीतेन अत्यंत उठा और उसने पानीदार तीखे से महामनस्त्री राज का धनुष काट डाला नत प्रवरम धनुष्कर जाने पर समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ बृहत छत्र को सम्रांगण में झुके ही गाट वाले बाण से उसने तुरंत ही अथान्य धनुरादाय तुरुरात्र महारथम तदनंतर बृहत छत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर हंसते हंसते महारथी छेम धूर्ति को घोड़ों सारथी और रथ से हीन कर दिया ततो तथोपरेण भल्लेना पीतेन चहार अन पते कालित कुंडलम इसके बाद दूसरे पानीदार के भल्ल से राजा क्षेमधूर्थ के प्रज्वलित कुंडलों वाले मस्तक को धड़ से अलग कर दिया तिन्न सहसा तिरकुंचित मूर्धज सकी टम महिम प्राप्त ब्योति सहसा कटा हुआ घुघराले बालोवाला का वस्तक मुकुट सहित पृथ्वी पर गिरकर आकाश से टूटे हुए तारे के समान प्रतीत हुआ तम निहत्य रणे हृष्टो बृहत छत्रो महारहसाभ्य पतन्यम तावक कारणा रण क्षेत्र में क्षेत्र का वध करके प्रसन्न हुए महारथी बृहत छत्र के हित के लिए सहसा आपकी सेना पर टूट पड़े धृष्ट के तुम तथाया तम द्रोण हे तो पराक्रमी वीर धनवा महे स्वासो या मा भारत इसी प्रकार द्रोणाचार्य के के हित के लिए पराक्रमी वीर धनवाने वहां आते हुए दृष्ट परस्पर महासाध्य अभिजग्नतु दोनों वेगशाली वीर बाण रूपी दाढ़ों से युक्त हो परस्पर भिड़कर कर अनेक सहसा द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे ताव महावरे तिब्र मदारणा विभु महान वन में तीब्र मद वाले दो युद्धपति गजराजों के, के समान वे दोनों पुरुष सिंह परस्पर युद्ध करने लगे गि गिरीगह वर्मा सादूलावरोषित यु धा ते महाज परस्पर दोनों ही महान पराक्रमी थे और एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से रोष में भरकर पर्वत की गुफा में पहुंचकर लड़ने वाले दो सिंहों के समान आपस में जूझ रहे थे सिद्ध चारण संघान आम अद्भुत दर्शनम प्रजानात उनका वह घमासान युद्ध देखने ही योग्य था वह सिद्धों और चारण समूहों को भी आश्चर्यजनक एवं अद्भुत दिखाई देता था क्रुद्धो तो नरत नंदन तत्पश्चात वीर धनवा ने कुपित होकर हस्ते हुए से ही एक भल्ल द्वारा धृष्ट केतु के धनुष के दो टुकड़े कर दिए तदुसृज्य धनुषिन्नम चेदराजो मैम शाह महारथी चेदराधकेतु उस कटे हुए धनुष को फेंककर एक लोही के बने हुए स्वर्ण दंड विभूषित विशाल शक्ति हाथ में ले ली तम तो शक्ति महावीरिया दौर्भ्याम आयम्य भारत चिक्षेप सहसा यो प्रति भारत उस अत्यंत प्रबल शक्ति को दोनों हाथों से उठाकर कर यत्नशील धृष्ट केतु ने सहसा वीर धनवा के रथ पर उसे दे मारा तया तो वीर घातिशक्तियापात रथा उस वीर शक्ति की गहरी चोट खाकर का वक्षस्थल हो गया और वह तुरंत ही पर गिर पड़ा महारलम ते भज्यत विभो पांडवे समंततः समत प्रभो देश के उस महारथी वीर के मारे जाने पर पांडव सैनिकों ने चारों ओर से आपकी सेना को विघटित कर दिया दियात ननाद च महानादम तर्जयन पांडवम रड़े तन्दंतर दुर्मुख ने क्षेत्र में महादेव पर साठ बार चलाए सहदेव पर साठ चलाए और उन द्री कुमार कुपित हो उठे जे दुर्मुख के भाई लगते थे उन्होंने अपने पास आते हुए भाता भाता दुर्मुख को हंसते हुए से तीखे बाणों द्वारा बिंद डाला तम रणे रिष्टवा सह देव महाबल दुर्मुखो नोर्बाण ताड़या मत भारत भारत रण में महाबली सहदेव का वेग बढ़ता देख ने ने नौ द्वारा उन्हें घायल कर दिया दुर्मुख से न छाके तुम महाबल जखाना चतुरो बतुर्भिता महाबली सहदेव ने एक भल्ह से के ध्वजा काट कर बाणों द्वारा उसके चारों घोड़ों को मार डाला अथा पर न पीते निक्खे दसार थे काजा चिर ज्वलित कुंडलम फिर दूसरे पानीदार एवं तीखे भल्ल से उसके सारथी के चमकीले कुंडल वाले मस्तक को धड़ से काट गिराया तीक्षण तत्पश्चात सहदेव ने तीखे समरांगण में दुर्मुख के विशाल धनुष को काटकर उसे भी पांच बाणों से घायल कर दिया हताशम तो रथम दुर्मुखो नाम आरोह राजन भरत नंदन तब दुर्मुख दुखी मन से उस अश्वहीन रथ को त्याग कर निर्मित्र के रथ पर जा चढ़ा सहदेव निरमित्र महा न पर भी रहा इससे शत्रु वीरों का संहार करने वाले सहदेव कुपित हो उठे और उन्होंने उस महासमर में सेना के बीचों बीच एक फल से निर्मित्र को मार डाला सपात सप रथोपस्थान निर्मितो जनेश्वर त्रिगर्त राज्य व्यथेअस्तव वाहि त्रिगर्त राज का पुत्र राजा निर्मित्र अपने वियोग से आपकी सेना को व्यथित करता हुआ रथ की बैठक से नीचे गिर पड़ा महाबाहु सहदेव यथा महाबलम महाबाहू सहदेवरथी में दशरथ नंदन श्री राम महाबली खर का वध करके सुशोभित हुए थे उसी प्रकार महाबाहु सहदेव निर्मित्र को मारकर शोभा पा रहे थे हाहाकारो महान आशी त्रिगर्ता जड़ेवर राजपुत्र दृष्टान निर्भित्र महारथम नरेश्वर महारथी राजकुमार निर्मित्र को मारा गया के दल में बज गया नकुलस्ते जितान लोके तदुत राजन, लो राजन नकुल ने विशाल नेत्रों वाले आपके पुत्र विकर्ण को दो ही घड़ी में पराजित कर दिया यह अद्भुत सी बात हुई सात कि चक्रे दृश्यम श्रम सजम प्रतना दत्त ने झुके ही गाठ वाले बाणो द्वारा सेना के मध्य भाग में घोड़ों सारथी और ध्वज सहित सात्विको को अदृश्य कर दिया तान निवार्य शराश कृत स्तब अपात तब सूरवीर शिनी नंदन सातिकी ने सिस्त पुरुष की भांति उन उनणों का निवारण करके अपने बाणों द्वारा घोड़ों सारथी और ध्वज सहित व्याघ्र दत्त को मार गिराया कुमारे मागदस्य सुते प्रभु प्रभु के पुत्र राजकुमार व्याघ्र दत्त के मारे जाने पर मगध देशी वीरों ने सब ओर से प्रयत्नशील होकर युद्ध पर धावा किया विसृजन तराश तो मरा सातुत युद्ध दुर्वतम वे सूरवीर माग सैनिक बहुत से बाणों सहस्रो तोमरों भिंद पालो प्रासो मुदगरों और मुसलों का प्रहार करते हुए सम्रांगण में ऋण दुर्जय के साथ युद्ध करने लगी सर्वां सलमान सात्विक युद्ध दुर्म नाते कृथाध सन्ने विजिज्ञे पुरुष बलवान युद्ध पुरुष प्रवर सातिकी ने हुए ही उन सब को अधिक कष्ट उठाए बिना ही परास्त कर दिया मागधान भज्यत विभो माघो युराज प्रभो मरने से बचे हुए माघ सैनिकों को चारों ओर भागते देख दे के बाणों से पीड़ित हुई आपकी सेना का व्यूह भंग हो गया द्वारणे इस प्रकार मधुवंश के श्रेष्ठ वीर महायशस्वी सा में आपकी सेना का विनाश करके अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे भद्यमानं बलम राजत्म तेनाली महात्म नाभ्यवर्त राजन के गई और चितर की हुई आपकी सेना फिर युद्ध के लिए सामने नहीं आई सात्यकिं चाकुसीुव तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने सहसा आते घुमाकर कर सत्यकर्मा साके पर स्वयं ही आक्रमण किया महाभारते द्रोण परवड़ी जयद्रथ वर्वड़ी संकुल युद्धे सप्ताधिक शमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वर्व में संकुल युद्ध विषयक एक सौ सातवा अध्याय पूरा हुआ